देवी भागवत नवम स्कंद भगवान शंकर और शंखचूर्ण के पक्ष में घोर युद्ध युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया संपूर्ण देवता डरकर भाग चले उन सब को शरीर छिद गए थे उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि की तदंतर वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे उन्होंने सम्रांगण में सैनिकों को समाप्त कर दिया बहुत से असुर कमल के समान लेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से हो गए। युद्ध में और भी भीषणता आ गई दानव सेना जब खबरा उठी तब स्वयं शंखचूर्ण ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी उसने इस प्रकार बाण वर्षाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिर रहा हो जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया, तब उसने का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं शंख चूर्ण के, के, के प्रयत्न से बहुत से पर्वत सर्प पत्थर तथा वृक्ष उन पर गिरने लगे इनके ऐसी भयंकर वृक्ष होने लगे जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था फिर उस भयंकर दानव ने इसकंद के के के के दुर्वह धनुष को को को तथा रथ बैठक भिन्न कर दिया उसके दिव्यास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जरित हो गए फिर उसने सूर्य समान चमकने वाली प्राण घातनी शक्ति स्वामी कार्तिक की छाती चा, पर चला दी उस शक्ति के लगते ही वे क्षण भर के लिए मूर्चित हो गए फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया उन्हें वह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रच आरम्भ कर दिया वहां भीषण युद्ध हुआ परंतु शंखचूर्ण पराजित नहीं किया जा सका शंखचूर्ण बड़ा माया भी था उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया नारद उस में उसके बाण जाल से से ढक गए के के पास कहीं अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी सैकड़ों सूर्यों समान उसका प्रकाश था प्रलयकान अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी वह ऐसी उज्जवल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह हो विष्णुते से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े बेग से स्वामी कार्तिके के ऊपर उसे चला दिया उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए तब भद्रकाली कार्तिके को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीला पूर्वक ही जीवित कर दिया साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की तब प्रतापी कार्य उठ गए उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी वे पुनः युद्धभूमि के लिए प्रस्थित हो गई नंदेश्वर प्रवृत्ति जितने वीर थे उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया भद्रकाली को सम्रांगण में उपस्थित देखकर शंखचूर्ण भी बहुत शीघ्र वहां आ गया दानव अत्यंत डर रहे थे उन्हें उसने अभय प्रदान किया तब काली ने शंखचूर्ण पर अग्नि शिखा के सदिश प्रकाशमान अग्निबाण चलाया परंतु दानव ने हंसते हंसते पार्स्त्र से उसे निवारण कर दिया इसी प्रकार काली के वारुणास्त्र और माहेश्वरास्त्र का भी दानवराज ने क्रमशः और रथ से उतर कर दिया। इसके बाद काली का मंत्र हुआ उसे दोनों हाथ जोड़ लिए वह नारायणास्त्र ऐसा प्रदीप तथा मानव प्रलय कालीन अग्नि की शिखा हो परंतु संस्कृत होकर वह ऊपर को उड़ गया और शंखचूर्ण भक्तिपूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करने लगा तदनंतर देवी का मंत्र पूर्वक दिया दिव्य अस्त्र और चलाया दानवराज ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी तब देवी ने मंत्र से प्रवित्र किए हुए पासुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि इसी बीच यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परमसाद भी है पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके जब तक यह अपने गले में भगवान श्रीहरी के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी तब तक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती यह ब्रह्म का वचन है